आज 13 जुलाई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिह्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है सबसे सब पहले मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि पिछले बार पिछले रविवार को जो हमने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया उसमें आप सबके सहयोग से कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल रहा अच्छी उपस्थिति रही और सब लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया इस सब लिए आप सब धन्यवाद के पाते हैं अभी हम काश्मीश्वर दर्शन का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत स्पंदकारिका का अध्ययन जारी है थोड़ी सी मूलभूत बातें हम फिर से ध्यान से समझ लें जैसे शुसूत्र हैं ऐसे ही इन स्पंदकारिकों को शक्ति सूत्र कहा जाता है शुसूत्र के भी तीन हिस्से हैं और शक्ति सूत्र के भी तीन चैप्टर हैं तीन निषंध या तीन अध्याय तो हम पहला अध्याय पूरा कर चुके हैं जिसका नाम स्वरूप निश्चंद नामक पहला स्पंद था अब हम दूसरा स्पंद का स्पंद का दूसरा जो निश्चंद है आ, सहज विद्योदय इसका अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं इसके बाद में अंत में रहेगा विभूति स्पंद इस तरह से तीन चैप्टर हैं इसके प्रसंगवश मैं आपको बताऊं कि शिवसूत्र है उसके भी जो तीन हिस्से हैं जिनको हमने पिछली बार पढ़ा था उसका तीन नाम दिए थे शाम्भ पाए शाक्त तो पाए और अणव उपाए ये जो नामकरण है आचार्य क्षेमराज ने किया था और ये शिवसूत्रों का जो समय है जब वो रिकॉर्ड किए गए थे लिखे गए थे वसुगुप्त ने वो करीब सन सात सौ के आसपास की बात है यानी आठवीं सतह अब दिखे उत्तरार्ध में और उनके शिष्य थे भट्ट कल्लट और थे एक रामकंड उन शिष्यों ने इस पर जो टिप्पणी लिखी खास तौर से भट्ट कल्लट ने जो टिप्पणी लिखी वो कुछ अलग थी और उसके करीब दो बर, दो सौ बरस बाद आचार्य क्षेमराज जी ने जो टिप्पणी लिखी वो कुछ अलग थी तो आचार्य क्षेमराज जी ने जो टिप्पणी लिखी उस पर आधारित कार्यक्रम हमने पिछले दो साल पहले आयोजित किया था जिसमें हमने शिवसूत्र की जो व्याख्याएं की थी आचार्य क्षेमराज जी के अनुकूल की थी उन्होंने इन तीन चैप्टर्स का नाम रखा था आनवोपाया शाक्तोपाया और श्यामोपा और जो भट्ट कल्ल्ट जो कि वसुगुप्त जी के ही शिष्य थे जिन्होंने स्वयं शिवसूत्र का अंकन किया था तो उनकी जो टिप्पणियाँ थीं उस पर आधारित शिवसूत्र बीमर्शिनी अब हम उसको अब इसके बाद जब भी अगली बार हम शिवसूत्र पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे विशेष बात यह है कि क्षेमराज जी अत्यंत विद्वान थे उन्होंने अपनी विद्वत्ता से उनका जो अर्थ निकाला है वो अलग है और ये जो भट्ट कलर जी थे वैश्वगुप्ता जिन्होंने खुद शिवसूत्र का अंकन किया था उनके डायरेक्ट शीर्षक थे तो उनकी ऑथेंटिसिटी यानी उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा है क्योंकि वो सीधे सीधे जिनने शिवसूत्र को लिपिबद्ध किया था सीधे सीधे उनके शिष्य थे तो उन्होंने इन तीन चैप्टर्स का नाम जो यहाँ पर है वैसा ही रखा था यानी उन्होंने भी जो शिवसूत्र के जो तो तीन चैप्टर थे वो वो इस बात से सहमत नहीं थे कि उसके अंदर दूसरे चैप्टर में शाखते तो पाए और तीसरे में अणुव पाए हैं कुरान तो वो ये मान के चलते थे कि शिवसूत्र के जो तीन चैप्टर हैं वो तीनों चैप्टर शाम्भोपाय हैं उसमें शाप्तोपाय और आण्वोपाय का वर्णन नहीं है उनका ये कहना था कि जो शिवसूत्र हैं वो सर्वोच्च किस्म के योगी के लिए है जिसके अंदर मात्र शाम्भोपाय का ही समावेश है और उन्होंने पहले शाम्भ उपाय के अंदर उसका स्वरूप चिंतन और दूसरे को दूसरा जो चैप्टर था जिसको हम शाक्तोपाय कहते आए थे उसको उन्होंने सहज विद्योदय और तीसरे चैप्टर को उन्होंने विभूति विभूति स्पंदन नाम दिया था जो कि तीनों नाम वही हैं जो यहाँ शक्ति सूत्र के या शिव स्पंदिका के तो आगे हम जो भट्ट कलट के विचार के अनुकूल जो शिवसूत्र की व्याख्या पढ़ेंगे वो इसके बाद ऐसा विचार है कि इसके बाद में हम उन शिवसूत्रों को एक बार पुनः पढ़ाएंगे कि वो हमारे बड़े विशिष्ट हैं और स्वतोत्तर सूत्रों के अंदर उसमें सब कुछ समाविष्ट है सारी सृष्टि की संरचना और हमारे कर्तव्य और परमेश्वर से हम कैसे अलग हो और कैसे वापस परमेश्वर में समाने का प्रयास कर सकते हैं और कैसे हम सफल हो सकते हैं दूसरी बात कि हम जो यहाँ पर शिव सूत्र का अध्ययन करें चाहे शक्ति सूत्रों का अध्ययन करें चाहे परमार्थ सार का चाहे विज्ञान भैरव का इन सब चीज़ों का एक पारमार्थिक महत्व है हम ये समझते हैं कि आज के वर्तमान परिपेक्ष में कठिन साधना हम में से किसी से नहीं होने जा रही जो कठिन साधना है, जो नियम नियम हैं उसके उनका पालन करना हम सबके लिए द्रुव है कठिन है लेकिन इन बातों के विषय में हम गुरु से अक्सर चर्चा करते रहे चर्चा करते रहते हैं तो उनका जो वक्तव्य है उसके बारे में आपको में बता दूं तो उनका जैसा कहना है कि हर शास्त्र का समयानुकूल कुछ न कुछ स्वरूप में परिवर्तन होता है उसकी प्रैक्टिस में भी है ना उसके पालन में भी और उसकी समझ में भी समय के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को हमको लेकर चलना पड़ेगा जैसे आज अगर हम कहें कि 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ आश्रम का मतलब हम घर से छोड़ के जंगल में रहने निकल जाएँ तो हम लोगों के लिए आज भौतिक रूप से संभव नहीं है कि हम ये सब कुछ लेकिन हम इनको आंतरिक रूप से ज़रूर कर सकते अंदर से अपने हृदय से जो तीव्र इच्छाएं हैं कामनाएं हैं उनके ऊपर अपना काबू करके या अनावश्यक भाग दौड़ से दूर हट के संसार की एक प्रतिस्पर्धा से हट के हम प्राथमिक रूप से सोचें कि हमारे जीवन में हमारे जीवन यापन करने की व्यवस्था करना है और जब हमारे जीवन यापन करने की व्यवस्था हो जाती है तो हम उस भाग दौड़ से अपने आप को अलग करते कम से कम इतना तो हम सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं दूसरा जब हम स्वरूप को जानते हैं तो एक शब्द जो गुरु लोग कहते हैं हमारे गुरुजन में कहते हैं कि विकल्प संस्कार एक के शब्द बड़ा विशिष्ट है कि विकल्प संस्कार करना चाहिए विकल्प संस्कार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है और ये विकल्प संस्कार स्वयं है क्या इस बात को पहले अपन समझ लें कि जब हम चिंतन करते हैं विमर्श करते हैं तो निश्चित रूप से शब्दों में करते हैं जैसे आज कहते हैं कि मैं दुखी हूँ चाहे आप मुँह से नहीं बोलोगे लेकिन आपके चित्त में भाषा में बोलोगे कि हाँ मैं दुखी हूँ आज परेशान हूँ आज ये काम अधूरा हुआ या ये काम बिगड़ गया इस तरह हम भाषा में ऐसी कुछ न कुछ हमारा विकल्प चिंतन करते रहते हैं चिंतन के साथ ही हमारे मन में योजनाएँ बनती इसको हम ऐसा कर लेंगे इसको हम वैसा कर लेंगे इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत हमारे हृदय में कभी कभी दुर्भावनाएं पनपती कि इसको ऐसा हुआ था अब हम इसका ऐसा बदला ले लेंगे या इसने हमको जैसा अपमानित किया था हम इसका इस तरीके से हिसाब पूरा कर लेंगे इस तरह हमारे हृदय के अंदर षड्यंत्र भी बनने लगते थे पलने लगती तो विकल्प संस्कार का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपने हृदय को सरल और विशाल बनाना सरल हृदय और विशाल हृदय ये सहज विद्या के उदय के लिए सबसे पहली आवश्यक अभी हम जो पढ़ रहे हैं स्पन्द इस कार्यक्रम इसकी भी दो व्याख्याएं प्रचलित हैं मूलतः वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन मूलतः एक भट्ट कल्लट की जो कि वसुगुप्त के शिष्य थे और इन्होंने स्वयं ये बात लिखी थी ये इस का उन्होंने स्वयं लिखी थी और स्वयं उस पर व्याख्या करी थी और दूसरे क्षेमराज जी ने फिर 200 सौ साल, साल पर बात करी थी अभी हमने इसको भट्ट कल्लट जी की व्याख्या को पहले लिया है अगर क्षेमराज जी की व्याख्या पर भी कभी आख्यान हो गया अपने तो वो अपन बाद में लें करें क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी भेद हैं विचार भेद या जो व्याख्या है उसमें कुछ न कुछ भेद हैं तो विकल्प संस्कार का मतलब होता है कि अपने चित्त को विकल्प का मतलब होता है जो हमारे मन में उठने वाली जो तरंगें हैं वो विकल्प रूपी तरंगें होती विकल्प का मतलब होता है हमारे मन में सदा ही दुविधाएं होती क्योंकि मन संसार की तरफ भागता है अंतरात्मा ईश्वर की तरफ जाती है हम हमेशा देखो अगर कुछ भी गलत काम करेंगे तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है ये तो गलत है और अपन कहते हैं ठीक है क्या करें मजबूरी है गलत करना ही पड़ेगा चाहे वो छोटा सा काम हो आप इनकम टैक्स चुरा रहे हो चाहे किसी का पैसा वापस नहीं दे रहे हो उसको मालूम है कि पता नहीं तुमसे लिया भी था केंगी वो तो तुम सोचो जब वो भूल गया तो देव क्यों है ना इस तरह से हम कई बार वो काम करते हैं जो सांसारिक रूप से कानूनी दृष्टि से कोई पाप नहीं लेकिन हमारी अंतरात्म खेती की गलत है यही हमारी चेतना है जो हमको परमेश्वर की तरफ खींच के ले जाना चाहती है। और वही हमारा मन है चित्त है अहंकार है जो हमारे इनर ऑपरेटर्स है जिसको मन बुद्धि अहंकार जो भीतरी ऑपरेटर्स है ये सदा हमको परमेश्वर से दूर संसार की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और यही खींचतान विकल्प है यही विकल्प है जो संसार से हमको दूर ले जाने का प्रयास करता है तो हमको इस विकल्प को संस्कारित करना आवश्यक है संस्कारित करने का मतलब होता है कि हम इसको अंतरात्मा के आवाज़ के साथ तादाद में कर लें उससे कदम मिला चलें हमारा मन हमारे अंतरात्मा और मन के बीच में एक जो तनाव खिंचाव की रेखाएं हैं दोनों एक दूसरे से विरोधी दिशा में जा रहे हैं अंतरात्मा को हम चाहे भी तो संसार की दिशा में नहीं ले जा सकते वो हमेशा केंद्र की ओर आकर्षित करती चित्त चंचल है वो परमेश्वर की दिशा में भी जा सकता है और केंद्र की के ओर भी जा सकता है अंतरात्मा की दिशा में भी जा सकता है और संसार की दिशा में भी जा सकता है क्योंकि चित्त में चंचलता है विकल्प और हम जो हैं हमारा विमर्श हम अपने आप को जो समझते हैं तोलते हैं जानते हैं और हम आज्ञा देने में सक्षम है हमारे हाथ को आगे देते तो ऊपर उड़ जाता जब पैर को आगे देते हो चलने लग जाता है जब जबान को आगे देते हैं वो बोलने लग जाती है तो हम आज्ञा कौन दे रहा है इसके अंदर आगे देने वाला ये एक चैतन्य स्वरूप है हम उसका अंतर चितन करें वही हमारी चेतना है तो वही चेतना उस चित्त का पोषण करती वो चित्त का चित्त को जो ऊर्जा है वही चेतना देती तो वही चेतना चित्त को अपने अधिकार में कर सकती है अपने नियंत्रण में कर सकती है और वही चित्त को जब नियंत्रण में करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ एक मेक कर दे तादात्म कर दे तो फिर विकल्प संस्कारित हो जाते हैं यानी मन में जो विचार आते हैं दुर्भावनाएं नहीं आएंगी, षड्यंत्र नहीं बनेंगे विशालता आएगी हृदय की दूसरों के प्रति हमारी देखने की नज़र बदल जाएगी हम किसी अपराधी को भी देखेंगे तो उसके प्रति हमारी संवेदना बनी रहेगी बावजूद तो इसके कि वो गलत है बावजूद इसके क्यों गलत है हमारा सरोकार गलती से होगा गलत व्यक्ति से नहीं होगा हम जानते हैं कि ये गलती गलत है लेकिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति से हमारे हृदय के अंदर दुर्भावना नहीं पलेगी ना उसके प्रति घृणा पैदा होगी वरन हमें दुख होगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया क्योंकि वो कार्य जो गलत है वो गलत है लेकिन व्यक्ति सदा परमेश्वर शिव है उसके अंदर भी वही चेतना है जो हमारे अंदर बैठी है तो हमारे नज़र बदलेगी हृदय की विशालता सहन शक्ति दूसरों को टॉलरेट करने की दूसरों को सहन करने की क्षमता और उन लोगों के साथ में बराबर के स्तर से बात करने की स्थिति तब पनपेगी जब हम विकल्पों को संस्कारित कर लेंगे तो आज जो सहज विद्योदय का जो हमारा जो चैप्टर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इस सहज विद्योदय का कि ये भूमिका है जिस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सहज विद्योदय के लिए विकल्प संस्कार जरूरी है जब हम पहले वापस पीछे चलें कि हमने कहाँ से शुरू किया था यस उन्मेष निमेशाभ्याम जहाँ परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए हमने स्पंदकारिका का अध्ययन शुरू किया कि यस उन्मेष निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुम यानी जिसके आंख खोलने और बंद करने से इस सृष्टि का निर्माण और संवार हो जाता है उस संसार चक्र के प्रभाव यानि उस संसार चक्र के गौरव यानि केंद्र उस परमेश्वर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ क्योंकि जब तक मैं शिवत्वता से दूर हूँ मैं परमेश्वर शिव को नमस्कार करता हूँ उसके बाद में जब शिव से एकाकार हो जाएगा फिर मैं मात्र आत्म पूजा कर सकता हूँ अपने आप को जब मैं उस स्तर पर केंद्र पर ले आता हूँ फिर मेरे लिए सब कुछ मैं ही हूँ वो स्थिति बन जाती है तो हम उस जगह से यात्रा शुरू करी थी हमने तो हमने जो पहले जो चैप्टर पढ़ा स्वरूप निशन स्वरूप स्पंद नामक पहला निशन पढ़ा उस निशन में क्या समझा कि इस ब्रह्मांड का कर्ण कण वो परमेश्वर ही है शिव ही है उससे अलग हटके कुछ भी नहीं है यानी शिव की शक्ति एक एक कण में अनिश्चित है यानी परमेश्वर शिव की शक्ति ही ये रूप लेके बैठी है जो हमको सबको दिखाई देता है वो चाहे कार है चाहे मकान है चाहे पंखा चल रहा है बिजली जल रही है ऊर्जा है चाहे विचार है व्यक्ति है चाहे जड़ है चेतन है चाहे भूत है चाहे भविष्य है कुछ भी हो जो कुछ भी है शब्द से कहा जा सकता है विचार हैं अंधेरा है उजाला है अज्ञान है ज्ञान है जो कुछ बताया जाता है वो सब मात्र चेतन ही है शिव ही है ये बात पहले हमको समझ में आएगी पहले सूत्र ये क्यों ये कहा गया सबसे पहले ये क्योंकि हमारे संस्कारों को चित्त के संस्कारों को शुद्ध करना उस पहले निश्चय का उद्देश्य था जो पहला चैप्टर था उसका उद्देश्य था कि हम अपने संस्कारों को शुद्ध कर लें हमारे जो संस्कार हैं मन के जबकि हम सब जानेंगे कि एक एक कण परमेश्वर है, मैं भी वही हूं जो तुम हो मैं भी वही हूं जो एक मेरा प्रतिस्पर्धी है या मेरा जो घृणा का पात्र है जो मोह का पात्र है सब वही हैं तो मेरे हृदय से घृणा क्षीण होने लगेगी मोह भी क्षीण होने लगेगा प्रतिस्पर्धा भी कमज़ोर पड़ने लगेगी और मेरी जो भागदौड़ है संसार की दिशा में वो थमने का प्रयास करेगी कि जब सब कुछ वही है तो फिर मैं ज़बरदस्ती दौड़ क्यों लगाऊं? अगर इसमें कोई पेरिशेबल है यानी जो समाप्त तो हो जाने वाली चीज़ है वो है मेरा शरीर समय के साथ में ये शरीर तो शरीर मिला इसलिए है कि मैं इस आत्मा का कल्याण कर सकूँ इसको जिस जेल से बाहर निकाल सकूँ जो वो हजारों लाखों बरस से एक कैद में पड़ी है जिसके पास पास एक मल का आवरण है जिसके अंदर वो पड़ी है वो कर्म फलों के आवरण के अंदर पड़ी है वो उसको मैं मुक्त कर सकूँ इसलिए मुझे मनुष्य का शरीर मिला है तो जब मुझे ये भावना समझ में आ जाएगी तो फिर मैं संसार के दिशा में मेरे चित्तों को भागने के बजाय उस चित्तों को अंतरात्मा के आवाज़ के साथ एक करने का प्रयास करूँगा जब ये मैं प्रयास करता हूँ तो सहज विद्या का उदय होना शुरू होता कि जैसे ही ये हमारे कर्मफल के आवरण धीमे या ढीले पड़ने लगते हैं तो हमारी अंतरात्मा का प्रकाश बाहर आने लगता है उसी का नाम है सहज विद्योदय तो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं सहज विद्योदय और सहज विद्योदय का मतलब है कि जब हमारे विकल्प संस्कारित हो जाते हैं हृदय सरल हो जाता है रुझु बन जाता है सहज बन जाता है उस समय हमको न तो अनावश्यक उछलकूद खुशी होती है ना अनावश्यक दुख महसूस होता है वरण संसार के प्रति एक प्रेम और करुणा का भाव जाग्रत हो जाता है खुशी प्रेम में बदल जाती है दुख करुणा में बदल जाता है जो हमारी सांसारिक खुशियाँ हैं जैसे आज पैसे मिल गए तो बड़ी खुशी होती है कि आज अच्छी कमाई होगी उस खुशी के बजाय हमारा हृदय प्रेम में बदल जाता है और जो हमको दुःख होते हैं छोटे छोटे रोजा नहीं होते हैं कहीं कही ना छोटे छोटे दुख उन दुखों की ऊर्जा दुखों की एनर्जी वो करुणा में बदल जाती है वो करुणा दया नहीं है दया अलग है दया तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दया करने वाले सिंहसन पर बैठ जाते हैं और जिस पर जो दया के पात्र होते हैं वो नीचे खड़े होते हैं लेकिन प्रेम में प्रेम पात्र और प्रेमी दोनों एक स्तर पर खड़े होते हैं समान स्तर पर खड़े होते हैं वहाँ पर ऊँचा नीचा कोई नहीं होता प्रेम की दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता इसलिए करुणा प्रेम ये दोनों चीज़ें हमारे हृदय के अंदर जागृत होने लगती है उसी अवस्था में सहज विद्योदय हो सकता है अब ये सहज विद्योदय क्या है परमेश्वर के स्वरूप को अपने भीतर महसूस करना अपनी चेतना को प्रबलता से जानना और उस चेतना में परमेश्वर की महेश्वर शक्ति है उस चीज़ को समझना यही सहज विद्योदय यानी हमको जो सहज विद्या जो हम संसार में जितनी हम विद्याएं सीखते हैं जो बाहर से आती है कि किस तरीके से पंखों को सुधारो किस तरह से इंजीनियरिंग करो किस तरीके से हवाई जहाज़ बनाओ किस तरीके से डॉक्टर बनो किस तरह से इंजीनियरिंग करो किस तरीके से हिसाब किताब लगाओ ये सब चीज़ असहज विद्या है आध्यात्मिक नजर में, में सब कुछ असहज विद्या है क्योंकि सहज विद्या वो है जिस ज्ञान से आप परमेश्वर के नज़दीक पहुँचते हैं केंद्र के नज़दीक पहुँचते हैं अंतरात्मा के आवाज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता प्राप्त करते हो वो सहज विद्या और जो आपको इससे दूर ले जाए वो असहज विद्या वो आपको कुल मिलाकर अंत में असहज कर देती है तो जितने हम दूर चले जाएंगे, लौटने का रास्ता भी उतना लंबा होता चला जाता है सीधी सी बात है इसलिए वो सारी विद्या असहज विद्या है जो हमको दूर ले जाती है और एक सहज विद्या है जो हमको केंद्र की के ओर ले जाती है तो हमारे हृदय में जब विकल्प संस्कारित होते हैं तो सहज विद्या का उदय होता है और वो सहज विद्या आपको केंद्रोन्मुख बना देती जब आप केंद्रोन्मुख बन जाते हो केंद्र की तरफ हमारे अंतरात्मा की तरफ बढ़ने लगते हो ये अंतर यात्रा शुरू हो जाती हमारे जीवन का उद्देश्य इस जगह पर आकर पूरा हो जाता है आप बोलोगे अभी तो बहुत बाकी है चैप्टर ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा अपन ने इसके बाद का विभूति स्पन्द भी नहीं पढ़ा और कहते हैं यहाँ पर हमारी यात्रा पूरी कैसे होगी लेकिन हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया मनुष्य जन्म का सर्वोच्च उद्देश्य है दिशा बदलना जो संसार की दिशा में हम हजारों साल से बढ़ते चले आ रहे हैं अपना स्वार्थ पूरा करना अपने लिए भोजन इकट्ठा करना अपने लिए बच्चे पैदा करना अपने लिए घर बनाना और फिर अपने लिए करते करते मर जाना ये हमने संसार की दिशा में किया है वो तो कई जन्मों से किया है जब हम चिड़िया थे जब भी किया कुत्ते बने जब भी किया इंसान बने जब भी वही कर रहे हैं तो उन सब से हटके जब हम इसकी दिशा से उलट होकर कुछ काम करेंगे हम इस शरीर के लिए नहीं अब हम उस अंदर की आवाज के लिए काम करेंगे इनर कॉन्शियस के लिए काम करेंगे तो उसका नाम है सहज विद्या जब उस दिशा में बढ़ने लगते हो ये सहज विद्या हमारे हृदय में जागृत हो जाती है तो सहज विद्या आपको केंद्र की ओर ले जाती है और फिर कृष्ण कहते हैं जैसे और सब शास्त्रों में कहा है कि जब सहज विद्या जागृत हो जाती है या जब तुम मेरी ओर लौटने लगते हो जैसे कृष्ण बोलते हैं जब तुम मेरी ओर लौटने लगते हो और अगर तुम योग भ्रष्ट हो जाते हो रास्ते में तुम्हारा शरीर समाप्त तो हो जाता है शरीर साथ देना जरूरी नहीं है शरीर में जरा व्याधि बीमारी कुछ भी लग सकते हैं और आपको किसी भी समय वो काल के ग्रास में सु सकते तो ऐसी किसी परिस्थिति में आने के पहले अगर सहज विद्योदय हो गया तो आपकी यह यात्रा अगले जन्मों में फिर जारी रहेगी इस बात की परमेश्वर आपको पूरी तरह से गारंटी देते हैं कि आपकी ये यात्रा अगले जन्मों में जारी रहेगी क्योंकि आपने जो दिशा अपने जीवन की चुन ली है जिस दिशा पर चल चुके हो वो दिशा फिर बदलने वाली नहीं है उसी दिशा में उसी वासना के अंतर्गत आपका अगला जन्म होगा अगर हम कहते हैं कि अरे मैंने दो कॉलोनियाँ बना ली एक फैक्ट्री डाल ली उस फैक्ट्री में काम अधूरा है उसको प्रॉफिट में चलवाना है फिर मेरे को एक और डालना है और शरीर मर गया तो हमारे हृदय में अधूरी वासनाएँ है क्या हैं वो फैक्ट्री की वासना है काम बढ़ा के बढ़ाने की वासना है एक नई फैक्ट्री डालने की वासना है तो अगले जन्मों में हमारा वही होगा कि हमारा विकास फिर उस परिधि की तरफ ही होगा जिस दिशा में हमने मुंह करके अपना जीवन त्याग करा अपने जीवन का त्याग करते समय हमारी वासना अधूरी थी कि हमने ये अरे मेरे बच्चे का ब्याह नहीं हुआ उसकी नौकरी नहीं लगी अरे अपने घर का मकान ही नहीं बना पाया अभी तक अरे वो अधूरी जमीन उसको कीड़वे रखी थी तो छोड़ नहीं पाए तो इस तरीके की हमारी ढेर लाखों हज़ारों की संख्या में अधूरी वासनाएं होती तो उन अधूरी वासनाओं में मृत्यु तो हो ही सकती किसी भी समय कोई गारंटी है क्या कि कब तक जिएंगे हम क्या सोचते हैं ये सब काम हो जाए फिर भगवान का काम करेंगे ये सब हो जाए तो आध्यात्मिक काम करेंगे ये सब निपट जाए जरा थोड़ा बच्चे की नौकरी लग जाए उसकी शादी हो जाए ये गिरवी रखा हुआ वो वापस ले आएँ उसके बाद भगवान को याद करेंगे तो ऐसा कर ऐसी कल्पना करते करते शायद वो दिन कभी आ नहीं पाता है कि हम विकल्प संस्कार कर पाएं वो हो ही नहीं पाता और उसके पहले ही हमारा शरीर छुट जाता है तो वो अधूरी कामनाएं अधूरी वासनाएं हमारे पुनर्जन्म का कारण ही नहीं बनती बल्कि हमारे अगले जन्म को बिगाड़ देती है क्योंकि अगले जन्म में हमारी भावना वही अधूरी कामनाओं को पूरी करने की रहेगी जो जो कामनाएं हमारे बीच में छूट गई हैं उन्हीं को पूरे करने के लिए अगला जन्म मिलेगा और अगले जन्म में हम उसी दिशा में दौड़ पड़ेंगे फिर से उन्हीं अधूरी कामनाओं को पूरा करने के लिए क्योंकि हम कभी कभी हमारे अंतरात्मा की आवाज़ के आवाज को कुचल के ही आगे चलते हैं सामान्यतः और उस जन्म में कहेंगे नहीं हमको तो यही चाहिए हमको तो वही चाहिए और बस हम उस दिशा में चल देंगे क्योंकि हमारे अंतस के अंदर जो हमारा जो मूल संरचना है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे ही बनेगा कि वो हमको उस अधूरी कामना को पूरी करने की दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर सहज विद्योदय हो गया हमारे इस जीवन में और उसके अगले दिन ही हमारी डेथ भी हो गई तो कोई नुकसान नहीं को क्योंकि हमने मानव जन्म को सार्थक कर लिया क्योंकि हमने अंतरात्मा की दिशा में यात्रा शुरू कर दी अंतर यात्रा शुरू कर दी अब शरीर छूटे तो छूटे हमने तो काम कंप्लीट कर दिया हमारा काम कर दिया दिशा बदल दी जैसे आपको यहाँ से जाना है धामनोद गलती से आप इस दिशा में जा रहे थे है ना आपको समझ में आ गया कि गलत दिशा में हूँ आपने दिशा बदल दी है ना आप चाहे यात्रा धीरे पूरी हो पर जाओगे तो पहुँच तो जाओगे ना धाम लोग लेकिन अगर आपकी दिशा ही गलत है तो कब पहुँचोगे पहुँचने की संभावना ही नहीं है चाहे बहुत दूर निकलने के बाद ध्यान आएगा तो शायद रास्ता और लंबा हो जाएगा इसलिए शुभ से जैसे आज हमको ये बात समझ में आ जाए कि हमको दिशा जीवन की बदलनी है तो आज ही का दिन बुरा नहीं है और आज के दिन हम हाँ अपने अंतरयात्रा शुरू कर सकते हैं तो इसी का नाम है सहज विद्योदय तो सहज विद्योदय के लिए विकल्प संस्कार यानी हमारे हृदय का हृदय की विशालता जिसमें प्रेम करना और अपने लिए अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए अच्छे और बुरे लोगों सबके लिए जगह हो मात्र सिर्फ अच्छों के लिए जगह हो ऐसा नहीं न सिर्फ अपने वालों के लिए जगह हो ऐसा भी नहीं वर इस समस्त संसार के लिए समस्त सोसाइटी के लिए हमारे हृदय में जगह हो वरण मूक पशु पक्षियों के लिए भी जगह हो हृदय में उन सब के लिए जगह हो जो हमें अच्छे लगते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते उन सब के लिए हृदय में जगह हो वही हृदय की विशालता हृदय में प्रेम और सबके प्रति करुणा और स्नेह प्रेम का भाव यही हमको सबसे पहले अपने में विकसित करना होगा और ये विकसित करने में जो पहला हमारा स्वरूप स्पंद नामक पहला निश्चंद पड़ा था उसका ज्ञान काम आएगा हम सब कुछ एक से जुड़े हैं जैसे कि भिन्न भिन्न पत्ते भिन्न भिन्न शाखाओं के द्वारा उसी जड़ से जुड़े होते हैं ऐसे हम सब आपस में एक वृक्ष की तरह जुड़े हुए हैं आपस में पूरी तरह से एक हैं पूरा ब्रह्मांड सारी ब्रह्मांड एक यूनिट है एक इकाई है और इस तरह जुड़े हैं तो हृदय में प्रेम स्वतः ही पैदा हो जाता है क्योंकि हम सब जब जैसे मान लो आप आपका हाथ है अगर एक कष्ट में होगा तो दूसरा हाथ उसको निकालेंगे इस इस उंगली में कांटा लग जाएगा अब यह स्वयं उंगली कांटा तो नहीं निकाल पाएगी लेकिन दूसरे हाथ की उंगली इस कांटे को निकालेगी इसमें कौन सी भावना काम करती है क्या इस हाथ ने इस हाथ पर कोई एहसान करा कि दया करी इस हाथ ने इस हाथ पर कोई दया करी नहीं इसमें कोई दया नहीं करी इस हाथ ने इस हाथ पर जो कुछ किया वो एक प्रेम कार्य था उसको इस हाथ को इस हाथ से प्रेम था तो उस प्रेम के कार्य में उसने इस हाथ दया करे ना ये एहसान के तले दबा न इसने कुछ एहसान किया न प्रेम में ना एहसान होता है ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है कल इस हाथ में काटा लगेगा तो ये निकाल दो और ना ये कोई व्यापार है कि तुमने तो निकाला तो इसके पैसे ले लो क्योंकि ये भी हाथ मेरा है ये भी हाथ मेरा है।, हाँ है और हम दोनों एक ही व्यक्ति के दो हिस्से ऐसे ही जब हम समझेंगे हम सब एक हैं तो उस समय कैसा एहसान कैसी घृणा कैसी प्रतिस्पर्धा हम सब तो एक ही विश्व के अलग अलग पुर्जे हैं और वो हम सब में अपने आप को जानते हैं कि हम सब इनडिस्पेंसीबल हैं मतलब हमारे बिना काम नहीं चलेगा हम अलग नहीं किए जा सकते जैसे एक कार में तो इस पहियों को अलग कर दो ऐसा नहीं हो सकता पूरी कार तभी है जब उसमें सारे पहिएटर ब्रेक सीट सब कुछ है तभी वो एक कार है ऐसे कैसे हम सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हैं और अपरिहार्य हैं अनिवार्य हैं एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं जैसे संसार में जो बुरे लोग हैं वो भी उतने ही अपरिहार्य हैं जितने कि संत आपको लगेगा ऐसा क्यों क्योंकि संत का संतत्व तभी तो महत्वपूर्ण है जब कोई बुरा है क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं है तो सूर्य के प्रकाश की पूजा कौन करेगा क्योंकि संसार में सब कुछ अपरिहार्य है द्वित के संसार में जब कुछ अच्छा है तो बुरा भी है प्रकाश है तो अंधेरा भी है अपने हैं तो पराए भी हैं दूर है तो पास भी है तो ये सारा में संसार इस सब में संसार के बीच में हम अद्वैत की दृष्टि होगी इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर को देखेंगे कि एक ऐसी चीज़ जो अंधेरे में भी है और जो उजाले में भी है जो अपने में भी है पराये में भी है जो अच्छे में भी है जो बुरे में भी है वो क्या है जो कल भी थी और आज भी और कल भी रहेगी जो समय से और अंतरिक्ष से बदलती नहीं है वो एक स्टेबल फैक्टर है वही केंद्र है हम जब अंतर चिंतन करें शांत मन सोचें कि क्या है जो समय से भी नहीं बदलता अंतरिक्ष से भी नहीं बदलता दूर पास से भी नहीं बदलता तो वही एक चैतन्य है वही चेतना है उसी का नाम हम परशिव रख सकते उसे को परशिव कर सकते और वो जब विमर्श करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ वही उसी का नाम पार्वती है उसी का नाम माता है उसी का नाम विमर्श शक्ति है उसी का नाम स्वातंत्र शक्ति है उसी का नाम अम्बाशक्ति है तुम तो कुछ भी नाम रखो काली भी वही है त्रिपुर सुंदरी भी वही है इस संसार में एक ही परम सत्य है वो है शिव हम नाम शिव देते हैं हम शिव दर्शन करते हैं उसको कुछ भी नाम दे सकते हो आपका कुछ रुचे कुछ और नाम देना चाहो वो दे सकते हो कृष्ण चेतन्य बोल सकते लेकिन है एक ही नाम और चाहे दो हों लेकिन हमको ये भी जानना है चाहे कृष्ण चेतन्य बोलें चाहे शिव चेतन्य बोले लेकिन वो दो ही नहीं है कि लड़ने बैठ जाएँ कि हम कृष्ण चैतन्य बोलता हैं शिव चैतन्य वालों से लड़ने बैठ गए वास्तव में ये दो नाम नहीं दस नाम नहीं बीस नाम नहीं हजारों नाम हो सकते उसी को किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है लेकिन जो सर्वोच्च केंद्र है वो एक, किसी भी चक्र में दस बीस केंद्र नहीं हो सकते ब्रह्मांड के चक्र में भी एक ही केंद्र है जो स्टेबल है जिसके आसपास सारी दुनिया घूमती है जिसके आसपास भूत और भविष्य होता है जिसके आसपास वर्तमान होता है जिसके पास अपने बुरे पराय मोहग्रस्त होते हैं उसी के आसपास उसी के सानिध्य में या उसके सापेक्ष क्योंकि अच्छा तो कोई एप्सॉल्यूट अच्छा नहीं होता निरपेक्ष रूप से अच्छा कोई बुरा तो निरपेक्ष रूप से बुरा नहीं होता आप मेरे लिए बुरे हो तो किसी और के लिए अच्छे हो सकते इसलिए निरपेक्ष रूप से अच्छा निरपेक्ष रूप से बुरा निरपेक्ष रूप से दूर निरपेक्ष रूप से पास कोई होता ही नहीं ये सब कुछ सिर्फ उस एक एप्सोल्यूट की सापेक्षता में है यानी उस चैतन्य के सापेक्ष उसकी तुलना में आप दूर पास अच्छे बुरे सब लेकिन वो एक केंद्र है उसी केंद्र को हम समझें तो जो हमारे हृदय के अंदर प्रेम करुणा और इस सबसे बड़ी बात जो हृदय में जाग जाएगी वो है आनंद उस आनंद की हम किसी और संसार के आनंद से तुलना ही नहीं कर सकते क्योंकि तो जैसे ही हृदय उस बल से जुड़ता है केंद्र से जुड़ता है हृदय असीम आनंद से भर जाता है और उस आनंद की एक विशिष्टता है कि वो आनंद नित नवीन होता है आज जितना है कल इससे ज़्यादा अन्यथा सभी आनंद को देख लो एक नया टीवी खरीद के लाओ पहले दिन खूब मजा आएगा दूसरे दिन कम तीसरे दिन च... और वो बिगड़ गया तो सब आनंद का कचरा हो जाएगा सारा आनंद ख़त्म हो जाएगा तो हमारा आनंद वो आनंद नहीं है वो खुशियाँ छोटी छोटी जो संसारी खुशियाँ हैं वो आनंद नहीं लेकिन उन खुशियों में भी हम आनंद को ढूंढ सकते हैं अगर हमारी परमेश्वरी दृष्टि है तो हम उस खुशी का जो चिंगारी है वो भी आनंद से ही निकलते है लेकिन हम आनंदमय तब हो सकते हैं जब उस केंद्र को हम अपना वास्तविक स्वरूप जाने तो हम आनंद से शराब हो सकते हैं तो प्रेम और करुणा संसार की तरफ हमारी जब नजर जाती है तो प्रेम और करुणा और जब हम अंदर नजर जाती है तो आनंद ही आनंद ये हमारे जीवन की सार्थकता का सबसे बड़ा परिचय है तो यहां पर लिखा है कि तदाक्रम में बलम सर्व के बलशालित अब मंत्र किसको बोलते हैं सबसे पहले हम मंत्र को समझें तब हमको ये वाला पूरा वाक्य समझ में आएगा मंत्र का मतलब होता है वो सेतु जो जीव को शिव से जोड़ दे मंत्र योग करने वाला जैसे कि एक फोटो है हम स्क्रू के द्वारा उसको दीवाल से जोड़ देते हैं तो स्क्रू क्या है उसके लिए मंत्र है उसने उस चित्र को दीवाल से जोड़ दिया और उसको दीवार को मजबूती से उसने पकड़वा दिया उसको छूटने नहीं दे रहा है वो तो जैसे कोई औजार कि दो चीज़ों को जोड़ देता है ऐसे ही मंत्र जीव को जीव का मतलब होता है सीमित जीव, लिमिटेड जीव, छोटा जीव, उसको परम शिव से जोड़ देता है जैसे कि एक बूंद को समुद्र से जोड़ देता है वो मंत्र है अब मंत्र क्या है वो मंत्र शब्द रूप होता है लेकिन वो शब्द ही नहीं होता शब्द उसका एक हिस्सा है उसको कैसे समझ लें जैसे ये पंखा है क्या ये बिना विद्युत ऊर्जा के आपको हवा दे सकता है दे ही नहीं सकता एक बल्ब है इसमें विद्युत प्रवाह बंद है तो बल्ब का होना या न होना क्या मायने रखता है? कुछ भी मायने नहीं रखते आपके ये बल्ब लगा है एक हजार साल से पता नहीं उजाला हो ही नहीं रहा ऐसे ही लोग बोलेंगे आपको कि मैं चालीस बरस से मंत्र जप कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होता चालीस बरस से मंत्र जपा लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ मंत्र जाप अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि वो तदाक्रम में बलम यानी तदाक्रम का मतलब होता है तादात में उस मंत्र का जब तक कि उस स्वतंत्र शक्ति से तादात में नहीं हो जाता आपके अंदर जो शिव बैठा है उससे जुड़ाव नहीं हो जाता है। तब तक वो मंत्र क्या हैं बिना पानी के बादल है, या बिना बिजली का बल्ब है जिसमें बल्ब तो है पर बिजली नहीं है क्योंकि उस ऊर्जा के बगैर वो मंत्र किसी काम का नहीं तो तदाक्रम बलम मंत्र है जैसे ही उस मंत्र को आप पहले कहाँ से जपते हैं अपन जिबान से कुछ भी मंत्र ले लो राम राम राम ये भी मंत्र है, वो कृष्ण कृष्ण बोलो तो भी मंत्र है शिव शुरु बोलो तो भी मंत्री बोलो पत्थर पत्थर बोलो तो भी मंत्र है मंत्र का मतलब होता है कि जो आप बोलते हो वो मंत्र आप बोलते कहां से हो आप होठलों से बोलते हो पहले आप जोर से बोलते हो राम राम राम राम राम फिर कैसे बोलते हो सिर्फ होठ हिलाते हो फिर उसका होठ हिलाना बंद कर देते हो अंदर चित्त में होता है राम राम राम राम चलते लेकिन ये अंदर जाते जाते, जाते जब अपनी अंतरात्मा से होने लगे जब हमारा न तो होठ हिले न शब्द निकले न चित्त में वरन हमारे भीतर से आवाज आए। उसको क्या बोलते हैं हम कि तुमने खूब राम राम जपा अब राम राम तुमको जप रहा है तुमने खूब जपा राम अब राम तुमको जप रहा है वो अंतरात्मा से मंत्र निकलता है और वही मंत्र जब निकलता है तो कर्णान्यूदेही नाम तो प्रवर्तनते अधिकार आए करणान्यूदेही इसका मतलब अब उस मंत्र के द्वारा उस जाप करने वाले को वो अधिकार मिल जाता है और वो उस तरीके से काम कर सकता है जैसे मैं अपने हाथ से करण का मतलब होता है मेरे इंद्रियां हाथ पांव आँख नाक कान जबान मैं, मैं मर्जी आती जो बोल सकता हूँ मैं मर्जी आए वो सुनूँ नहीं सुनूँ मर्जी आए वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ मर्जी आए जो देखूँ नहीं तो आँख फेर लूँ उधर से मतलब मैं अपनी इंद्रियों पर अपना अधिकार रखता हूं और इन इंद्रियों को जैसा आदेश देता हूं वैसे इंद्रियां करती है वैसे ही मैं इस मंत्र को आदेश दे सकता हूं और वो मंत्र मेरा काम करेंगे कब जब वो मेरे बल से तादाद में कर लेते हैं मेरे आत्म बल से जब वो तादाद में कर लेते तब जिबान से जपने से कुछ भी नहीं होगा चित्त से जपने से नहीं होगा लेकिन जब वो अंतरात्मा से निकलेगी मंत्र तब वो त्मा कर सका मंत्र के शब्दों में कोई खास बात नहीं है बात है कहाँ से निकलते वो आपके जो भी गुरु मंत्र दें वो मंत्र जप लेकिन उन मंत्र के अंदर उसको मात्र जबान से या चित्त से नहीं बल्कि उतारते चले जाओ उसके बाद में आपके नींद में भी चलेगा क्यों कि अंतरात्मा कभी सोती नहीं है नींद में क्योंकि अगर अंतरात्मा सो जाती तो नींद का आनंद कौन लेता वो भी झककी रहती इसलिए वो मंत्र नींद में भी चलेगा चौबीसों घंटा चलेगा अपने आप चलेगा तो प्रवं प्रवर्तन के अधिकाराया करण्यू नाम। अब वो संसार में तुम जो चाहो वो करेंगे मंत्र से अब दो तरह से आप कर सकते हो इनका सांजन प्रयोग करो चाहे निरंजन प्रयोग करो दो तरह से हम मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग होता है कि हम मंत्र के क्या कहते जाओ तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी चाहे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम आए गुरुकार गुरुदेव मेरे छोरिया का बहुत बीमार है मर रहा हैं ठीक है जाओ ठीक हो जाएगा जाओ घर जाओ आज भी ठीक हो जाएगा ये उसका सांजन प्रयोग है सांजन प्रयोग का मतलब आता है जो माया के क्षेत्र में माया के आवरण में प्रयोग किया जाता है जो मंत्र उन्होंने मंत्र की शक्ति तो जागृत कर ली है अंतरात्मा से उसका मंत्र जो भी उसको दिया था गुरु ने वो साक्षात हो गया उसके लिए अब उसमें विद्युत करंट दौड़ने लग गया उस पंखे में अब वो पंखा हवा दे सकता है वो बल्ब जो सैकड़ों साल से टांगा था बिना बिजली के उसमें बिजली आ गई अब लेकिन अब हम इसका क्या उपयोग कर सकते दोनों उपयोग कर सकते एक उपयोग है सानजन इसका मतलब है संसारिक उपयोग माया के क्षेत्र में हम कहें कि ऐसा कर लो धन दन नहीं है धन आ जाएगा धन के लिए वो इच्छा करेंगे धन आ जाएगा हम भोग के लिए इच्छा करेंगे भोग आ जाएगा हम किसी को आशीर्वाद दे देंगे वो हो जाएगा या हम इसके लिए किसी से दृश्य करेंगे कि इसका मारण कर दो या मर जाएगा कि दे बीमार पड़ जाए वो बीमार पड़ जाएगा तो हम यहाँ तो हम इन मंत्रों का ऐसा सांसारिक उपयोग करते हैं और दूसरा निरंजन उपयोग है निरंजन उपयोग है जब हम कहें कि इस मंत्र के द्वारा मेरा जोड़ परमेश्वर से हो जाए मेरी अंतरात्मा और परमेश्वर की जो विशाल आत्मा है जो महात्मा है उन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं लग जाए जो मैं बूंद हूँ सागर में मिल जाऊँ जोड़ने का काम करते तुमको कहाँ जोड़ना है बोलो तुमको एक फ़ोटो के लिए यहाँ जोड़ना यहाँ जोड़ दो सड़क पर लगानी सड़क पर लग जाएगा इसक्रू क्या करना वो स्क्रू काम स्क्रू कर रहा है तुम उसको दीवार पर ठोको अलमारी पर ठोको चाहे सड़क पे ठोको तुम्हारी मर्जी है वहाँ ठोको उसको तो वैसे ही मंत्र के दो तरह के उपयोग होते हैं सांजन और निरंजन निरंजन मंत्र वो हैं जो आप अपने भीतर परमेश्वर का स्वरूप जानने समझने और उससे जुड़ने के लिए करते हो और सानजन मंत्र वो है जो सांसारिक रूप से आप बाहर उपयोग करते हो जो अपनी या तो प्रसिद्धि या अहंकार को पूर्ति करने के लिए करते हो या उन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए करते हो जो तुम्हारे अपने जिन्हें तुम अपना समझते हो जिन्हें सुपात्र समझते हो वास्तव में ये सांसारिक है क्योंकि सुपात्र सारा संसार सुपात्र है कुछ अपने सुपात्र बाकी दुष्पात्र क्यों हुए क्योंकि आपके नज़र में भेद है कुछ आप अपने हैं कुछ आपके दूसरे कुछ आपके शिष्य हैं कोई पता है दूसरे गुरु के शिष्य हैं तो आप जब भी भेद करेंगे तो संसार की दिशा में ही जाएँगे तो आपने जो ये मेहनत करी सहज युद्धोदय भी करा उसके बाद में आपको एक योग्यता मिली एक मंत्र जपा और वो मंत्र का आपने जागरण भी कर लिया और उसके बाद हम उसका दुरुपयोग करो तो इससे ज़्यादा दया के पात्र कौन हो सकते क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो आप बिल्कुल करीब थे परमेश्वर से जुड़ने के और आपने क्या चाहा कि हम संसार से जुड़ जाए वापस जाए तो हमने सब कुछ पाया और अंत में उसको दुरुपयोग करके गलत दिशा में ले गए तो ये अंतिम जो है ये अंतिम परीक्षा होती है यहाँ सिद्धियाँ भी हैं। उन सिद्धियों के दो दो मतलब हैं एक सांसारिक सिद्धियाँ होती हैं एक आंतरिक सिद्धियाँ होती तो उन्ही सिद्धियों का सांसारिक स्वरूप है जैसे महिमा गरिमा अणिमा ये जो हमारी जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं है ना हम बहुत विशाल हो जाएंगे बहुत सूक्ष्म हो जाएंगे गायब हो जाएंगे, जो चाहे वो मिल जाएगा प्राप्ति ना तो इस प्रकार की हम सिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं या इसी में प्राप्ति के अंदर हमारे को परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हम जो चाहे वो मिल जाए तो हमको परमेश्वर के सुरूज का एहसास मांगे तो वो मिल जाए तो वही हमारी आंतरिक सिद्धियाँ हो जाती हैं तो अब हमारे पर निर्भर करता है कि हम इनका कैसे उपयोग करते हैं यानी आपको चक्कू से आप चाहो तो एक बड़ा सुंदर सा फल काट के आप प्रेश कर सकते हो और तो चाहो तो किसी की छाती भी घुस सकते हो अभी आपके ऊपर है कि उस चक्कू का क्या उपयोग करते हो आप चक्कू की धार कर देगा वो लेकिन उस चक्कू का क्या नुकसान चक्कू के क्या गलती गलती तो उसकी है जो आप उपयोग करने वाला है तो इसको अंतिम आज थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर अपन अगली बार इसको जारी रखेंगे तो तत्री शांत रूपा निरंजन साधारक चित्ते न तेनाते वो आप की जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की क्षमता रखते हैं मंत्र आपकी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं और इस तरह वो शिवधर्मी हैं यानी वो हम ये कह सकते हैं कि वो स्वयं शिव हैं मंत्र स्वयं शिव हैं जो आपकी जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और तत्री अंत शांत रूपा निरंजन वो मंत्र शांत रूप हैं जैसे एक चाकू कुछ नहीं बोलती एक चाकू ही नहीं बोलती कि मैं हत्या कर सकती हत्या तो उसके पीछे चेतना होती है जो करती है चाकू कभी हत्या नहीं करती ऐसा ही मंत्र कुछ नहीं करता मंत्र के पीछे मंत्र का जो उपयोग करता है वो वो तो शांत रूप है वो स्वयं तो निरंजन है मंत्र स्वयं निरंजन है वो तो आपको तो परमेश्वर तरफ ले जाने के लिए आया है आपकी साधना आपकी जो तपस्या है उसका यह फल दे रहा है वो कि लीजिए साहब चलिए आप परमेश्वर का प्रोस्पट करते हैं बोले छोड़ो अभी हम अभी इस संसार के अंदर अपनी मूछ तान के बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं अगर तुम ये करना चाहो तो फिर आपके वो सारी सिद्धियाँ वो मंत्र आपकी योग्यता और सिर्फ ये मंत्र और योग्यता की बात नहीं है ये बात है हमारी सांसारिक उपयोगिता की भी कि हम जब संसार में कुछ योग्यता प्राप्त करते हैं उन योग्यताओं में दुधारी तलवार के रूप में हम हमेशा देखें चाहे हम आप धन आ जाए अधिक बल आ जाए पोलिटिकल पावर आ जाए इन सबके अंदर हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं एक तो संसार की दिशा में जाने के लिए या परमेश्वर की दिशा में जाने के लिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम किधर जाएं क्योंकि हमको एक सीमित मात्रा में स्वतंत्रता दी गई है कि स्वतंत्र शक्ति के सीमित सही है लेकिन हम स्वामी हैं हमारी मर्जी है उधर ले जाएंगे हम कहते हैं अभी तो हमको संसार की यात्रा और ज़्यादा रखनी है आपकी मर्जी इस तरह से हम अपनी यात्रा के अपनी भविष्य के लिए और अपनी गति के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं कागज स्लेट मनुष्य को ही दे दी गई है बाकी योनियाँ भोग योनियाँ हैं कुत्ता चाहे भी तो सत्कर्म नहीं कर सकता और चाहे तो भी पाप नहीं कर सकता शेर आदमी को खा जाएगा कोई पाप नहीं क्यों? क्योंकि उसके लिए तो भोजन है लेकिन मनुष्य शेर को मारेगा तो निश्चित रूप से अकारण उसको मारने का पाप नहीं इसलिए हमको ये तय करना है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारे उद्देश्य क्या हैं अगर हम इन बातों का चिंतन करें तो सहज विद्या का उदय हमारे हृदय में होना असंभव नहीं है बहुत सहज है इसलिए कहते हैं कि बहुत कठिन साधना है आज आज सार्थक नहीं है या प्रासंगिक नहीं है आज वर्तमान समय में हम सोचें कि हम बहुत कठिन साधना करेंगे कि चौबीसों घंटे ऐसे बैठे रहेंगे या बहुत अंदर चले गुफा में चले जाएंगे, या पानी उतर जाएंगे इस तरह की साधनाएँ आज प्रासंगिक नहीं हैं लेकिन सहज विद्योदय प्रासंगिक है संस्कार हमारे विकल्पों को देना प्रासंगिक है उस दौड़ से हटके उन योग्यताओं का चाहे वो सांसारिक हों चाहे आध्यात्मिक चाहे मंत्र से प्राप्त कोई तांत्रिक ऊर्जा उन सब ऊर्जाओं का सदुपयोग करना वो हमारी मर्जी पर निर्भर करता है क्योंकि हमको सांसारिक भी तो मिलती हैं हम योग्यताएं है। कई बार हमको मिलता है बहुत सारा पैसा बहुत सारा बल बहुत सारी शक्ति बहुत सारे अधिकार उनका भी तो हम सांजन उपयोग कर सकते हैं या निरंजन उपयोग भी कर सकते हैं हम हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सांसारिक उपयोग करें या निरंजन उपयोग करें ये चीज़ हमको सोचने के लिए एक बीज जरूर देती है हमें सोचना जरूर चाहिए इसके अगली बार अगली बार से करेंगे